बल ज्ञान धैर्य वैराग्य और जीवन शक्ति में प्राण को ही सर्वाधिक मानकर देवताव ने उसी को युवराज पद पर अभिषेक किया इस उत्कृष्ट स्थिति के कारण प्राण को उक्त कहा गया है अतः समस्त चराचर जगत प्राण आत्मक है जगदीश्वर प्राण अपने पूर्व बलशाली अंशों द्वारा सर्वत परिपूर्ण है प्राणहीन जगत का अस्तित्व नहीं है प्रारहीन कोई भी वस्तु वृद्धि को नहीं प्राप्त होती है इस जगत में किसी भी प्रारहीन वस्तु की स्थिति नहीं है इस कारण प्राण सब जीवों में श्रेष्ठ सब का अंतर आत्मा और सर्वाधिक बलशाली सिद्ध हुआ है इसलिए प्राण उपासक प्रार को ही सर्वश्रेष्ठ कहते हैं प्रार सर्वदेव आत्मक है सब � वह भगवान वासुदेव का अनुगामी तथा सदा उन्हीं में स्थित है मनुष्य पुरुष प्राण को महाविष्णु का बल बतलाते हैं महाविष्णु के महत में और लक्षणों को इस प्रकार जानकर मनुष्य पूर्व बंधन का अनुसरण करने वाले अज्ञान में लिंग को उसी प्रकार त्याग देता है जैसे सर्प पुरानी कैचुल को लिंग देह का त्या� अनामे भगवान नारायण को प्राप्त होता है, शंक मुनि की कही हुई यह बात सुनकर व्याद ने पूछा, ब्राह्मण यह प्राण जब इतना महान प्रभावशाली और इस संपूर्ण जगत का गुरु एवं ईश्वर है, तब लोक में इसकी महिमा क्यों नहीं प्रसिद्ध हुई? शंक ने कहा, पहले की बात है, प्राण अश्वमेध यज्ञद्वारा अनामे भगवान नारायण का यजन करने के लिए गंगा के तट पर प्रसन्नता पूर्वक गया अनेक मुनिगणों के साथ उसने फलों के द्वारा पृथ्वी का शोधन किया उस समय वहां समाधि में स्थित हुए महात्मा कर्ण बांबी की मिट्टी में छिपे हुए बैठे थे हल जोतने पर बांबी गिर जाने से वे बाहर निकल आए और क्रोध देखकर सामने खड़े देवेश्वर आज से लेकर आपकी महिमा तीनों लोकों में विशेषतह भुलोक में प्रसिद्ध ना होगी हाँ आपके अवतार तीनों लोकों में विख्यात होंगे व्याध तभी से संसार में महाप्रभु प्राण की महिमा प्रसिद्ध नहीं हुई भुलोक में तो उसकी ख्याति विशेष रूप से नहीं है व्याध ने पूछा मां मदे भगवान विष्णु के रचे हुए नाना मार्ग पर चलने और दिन भिन्न कर्म करने वाले क्यों दिखाई देते हैं इन सब का एक सा स्वभाव क्यों नहीं है यह सब विस्तार पूर्वक बतलाईए शंक ने कहा रजोगुण तमोगुण और सत्वगुण के भेद से तीन प्रकार के जीव समुदाय होते हैं उनमें से राजस वाले जीव राजस तमोगुणी जीव तामस कर्म तथा सात्विक स्वभाव वाले जीव सात्विक कर्म करते हैं कभी-कभी संसार में इनके गुणों में विषमता भी होती है उसी से वे ऊंच और नीच कर्म करते हुए तदनुसार फल के भागी होते हैं कभी सुख कभी दुख और कभी दोनों को ही ये मनुष्य गुणों की विषमता से प्राप्त करते हैं प्रगति में स्थित होने पर जीव इन तीनों गुणों से बंधते हुए गुण और कर्मों के अनुसार उनके कर्मों का भिन्न-भिन्न फल होता है। यह जीव फिर गुणों के अनुसार ही प्रगति को प्राप्त होते हैं। प्रगति में स्थित हुए प्राकृतिक प्राणी गुण और कर्म से व्याप्त होकर प्राकृतिक की गति को प्राप्त होते हैं। कमोगनी जीव तामसी वृत्ति से ही जीवन उनमें दया नहीं होती वे बड़े क्रूर होते हैं और लोक में सदा द्वेष से ही उनका जीवन चलता है राक्षस और पिशाच आदि तमोगुणी जीव है जो तामसी गति को प्राप्त होते हैं राजसी लोगों की बुद्धि मिश्रित होती है वे पुण्य तथा पाप दोनों करते हैं पुण्य से स्वर्ग पाते हैं और पाप से यातना भुगते हैं इसी कारण ये मंद भाग्य पुरुष बार-बार इस संसार में आते जाते रहते हैं जो सात्विक स्वभाव से मनुष्य हैं विधर्मशील दयालु श्रद्धालु दूसरों के दोष ना देखने वाले तथा सात्विक व्रति से जीवन निर्वहन करने वाले होते हैं इसलिए भिन्न-भिन्न अनेक गुण और कर्म के अनुसार महाप्रभु विष्णु अपने स्वरूप की प्राप्ति कराने के लिए उनसे कर्मों का अनुष्ठान करवाते हैं। भगवान विष्णु पूर्ण काम है, उनमें विषमता और निर्दयता आदि दोष नहीं है। वे संभव से ही सृष्टि, पालन और संघार करते हैं। सब जीव अपने गुणों से ही कर्मफल के भागी होते हैं, समान रूप से सीस्ता है और एक ही कुएं के जल से सभी वृक्ष पलते हैं तथा पीवे पर्थक पर्थक स्वभाव को प्राप्त होते हैं बगीचा लगाने वालों में किस प्रकार विषमता और निर्देता का दोष नहीं होता देव भगवान विष्णु एक निमेश ब्रह्मजी के एक कल्प के समान माना गया है ब्रह्म कल्प के अंत में देवादि देव शिरोमणि भगवान विष्णु का उनमेष होता है अर्थात वे आंख खोलकर देखते हैं जब तक निमेष रहता है तब तक प्रलय है निमेष के अंत में भगवान अपने उदर में स्थित संपूर्ण लोकों की सृष्टि करने की इच्छा करते हैं सृष्टि इच्छा होने पर भगवान अपने उदर में स्थित हुए अनेक प्रकार उनकी कुशी में रहते हुए भी संपूर्ण जीव उनके ध्यान में स्थित होते हैं, अर्थात कौन जीव कहाँ किस रूप में है। इसकी स्मृति भगवान को सदा बनी रहती है। भगवान विष्णु चतुर विहु सरूप हैं, वे उनमें शिकाल के प्रथम भाग में ही चतुर रूप में प्रकट हो, विहु वासुदेव सरूप से। मात में से किसी को सायुज्य साधक तत्व ज्ञान किसी को सारुप्य, किसी को सामिप्य और किसी को सालोक के प्रदान करते हैं फिर अनिरुद्ध मूर्ति के वश में इस्तित हुए संपूर्ण लोकों को भी देखते हैं देखकर उन्हें परदुम्न मूर्ति के वश देते हैं और सृष्टि करने का संकल्प करते हैं भगवान श्री कर्मस माया जया करती और शांति को स्वयं स्वीकार किया है, उनसे संयुक्त चतुभयु आत्मक महाविष्णु ने पूर्ण काम होकर भी भिन्न-भिन्न कर्म और वासना वाले लोकों की श्रृंष्टि की है, उनमें शकाल का अंत होने पर भगवान विष्णु पुनः योग माया का आश्रय लेकर विहुगामी संकर्षण सरोप से इस चराचर जगत क इस प्रकार महात्मा विष्णु का यह सब चिंतन करने योग्य कार्य बदलाया है जो ब्रह्मा आदि योग से संपन्न पुरुषों के लिए भी अचिंत्य एवं दुर्वीभाव्य है व्याधि ने पूछा मुने भागवत धर्म कौन कौन से हैं और किनके द्वारा भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं शंकर ने कहा जिससे अंत की शुद्धि होती ह� निंदा नहीं की है उसे तुम सात्विक धर्म समझो वेदों और स्मृतियों में बताए हुए धर्म का यदि निश्चांत भाव से पालन किया जाए तथा वह लोक से विरुद्ध ना हो तो उसे भी सात्विक धर्म जानना चाहिए वर्ण और आश्रम विभाग के अनुसार जो चार चार प्रकार के धर्म हैं वे सभी नित्य नैमित्तिक और कामेभे� वे सभी अपने अपने वर्ण और आश्रम के धर्म जब भगवान विष्णु को समर्पित कर दिए जाते हैं तब उन्हें सात्विक धर्म जानना चाहिए वे सात्विक धर्म ही मंगलमय भागवत धर्म है अनन्य देवताओं की प्रीति के लिए सकाम भाव से किए जाने वाले धर्म राजस माने गए हैं यक्ष राक्षस पिशाच आदि के उद्देश्य से के जाने वाले लोक निष्ठुर हिंसात्मक निंदित कर्मों को तामस धर्म कहा गया है जो सत्व गुण में स्थित भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले हो शुभ सात्विक धर्मों का सदा निष्काम भाव से अनुष्ठान करते हैं वे भागवत विष्णु भक्त माने गए हैं जिनका और जिनके हृदय में भगवान के चरण विराजमान है वे भागवत कहे गए हैं जो सदा चार परायण सबका उपकार करने वाले और सदैव ममता से रहित हैं वे भागवत माने गए हैं जिनका शास्त्र में गुरु में और सत्कर्मों में विश्वास है तथा जो सदा भगवान विष्णु के भजन में लगे रहते हैं उन्हें भागवत कहा भगवत भक्त महात्माओं को जो धर्म नित्य मान्य है जो भगवान विष्णु को प्रिय है तथा वेदों और स्मृतियों में जिनका प्रतिपादन किया गया है वे ही सनातन धर्म माने गए हैं जिनका चित्त विषयों में आसक्त है उनका सब विषयों में घूमना सब कर्मों को देखना और सब धर्मों को सुनना तथा कुछ भी लाभ नहीं है